चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज ग चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज गं पिया के देश हो रसिया में सज धज गं पिया के देश सिया में सज धज की चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज की छल के मात पिता की अखियाँ रोवे तेरे बचपन की सखिया भई करी पुकार न जा घर आंगन की चली कौन सी दीश गुजरिया तू सज धज की नमस्कार तो कहानी जो शादी से संबंधित थी वही जारी रहती हैं तो इस हफ्ते भी हम लोग उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं भैया हुआ ये कि जयपुर से सॉरी बेंगलोर से जब हम जयपुर पहुंचे तो तकरीबन नौ साढ़े नौ बजे का समय था आकाश में बादल छाए हुए थे और जहां तक मुझे याद है पायलट साहब ने अनाउंस किया कि बाहर का तापमान तैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड साहब जयपुर में जो रहने का इंतजाम था वो एक पांच सितारा होटल में था तो एयरपोर्ट से हम लोग उस पांच सितारा होटल में ले जाए गए मगर अब देखिए हम उस होटल में पहुंच गए दस साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे शायद। मगर हसब मामूल वहां पर भी कमरे खाली नहीं थे तो पहले आपको चाय नाश्ते का इंतजाम हुआ तो साहब जैसा मैंने आपसे कहा भैया ये लोग खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते तो साहब कुछ फ्रूट जूस पिया मैंने जैसे आपसे बताया था कि मैंने कॉफी तो पीना छोड़ दिया क्योंकि फालतू में जगह क्यों घेरनी भाई तो साहब फ्रूट जूस वगैरह पिया गया बैठे रहे उसके बाद थोड़ी देर के बाद कमरा मिल गया और आप समझ सकते पांच सितारा होटल में कमरा वगैरह तो अच्छा ही होता है उसके बाद साहब भोजन का इंतजाम था भैया भोजन के लिए पहुंचे भाई मैं फिर अपनी शिकायत यहां पर आपके साथ दोहरा रहा हूँ भाई साहब इतने तरह के व्यंजन लगाने का कोई औचित्य नहीं है मगर साहब व्यंजन थे और साहब उमदा एक से एक उमदा हाँ एक बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि आपका जो आ, नमक मिर्च मसाले का जो आइडिया होता है ना वो इन सब जगहों पर जाके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता कभी आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा हो कहीं पर आप चाहते हैं नमक मिर्च कम हो तो वो चाहे जितना बढ़िया होटल हो चाहे जितना बढ़िया खाने का इंतजाम हो उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी बेशी नजर आ सकती है सावधान रहिएगा साहब इस बारे में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि आपको यदि नमक चाहिए तो आप मांग लीजिए वो आपको मिल जाएगा क्योंकि चाय भी जब दी जाती है तो उसमें चीनी नहीं डाली जाती क्योंकि आजकल नब्बे परसेंट लोग चाय में चीनी पीते ही नहीं पता नहीं भैया कैसे फिर चाय पीते कहे के लिए हो यार मगर चलिए खैर कोई बात नहीं अब क्या करें हम इसको ऐसे तो हमारी बेटियां भी हमको डांटने लगेंगी खैर साहब हमने भैया आपको यह बता दें कि हमने जितनी भी जगहों पर भोजन पाया तो हमने अपने पेट के कुएं को आधे से कम रोटी चावल और सब्जी दाल से भरा और आधे से ज्यादा वो डेजर्ट से भरा भाई साहब क्या गजब गजब के डेजर्ट खाने को मिले कहीं जलेबी के साथ रबड़ी कहीं पर मालपुए अच्छा आइसक्रीम तो मैंने भाई साहब छुई नहीं मैं आपको सच बताऊं मैंने सोचा कि यार ये आइसक्रीम वगैरह तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी सही बात है ये इसको खा के क्यों अपना टाइम वेस्ट करना और हम खा नहीं गले और हमारी पत्नी दुखी है है है कि कि वो वो बेचारी गले की की वजह से ना खा आइसक्रीम ही ही शौकीन खैर साहब साहब मगर उन्होंने भी भी मालपुए रबड़ी वगैरह काफी उड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कहता सॉरी अब देखिए पर बहुत बेहतरीन देख रेख करने वाले अच्छा मजा क्या अब यह देखिए आप यार इसे कहते हैं हर जगह पर जो इंतजाम हम यार हमें समझ नहीं आया कि कमी क्या रह गई है यार हमको फूफा जी की तलाश थी कि भैया वो आवे तो बतावे कि यार ये कमी कहा गई थी तो हम भी यार नोटिस तो कम से कम कर ले मान लीजिए हम कहते नहीं भी हमारा मतलब ऐसा हमारा फूफा का रोल नहीं था मगर कम से कम पता तो चल जाता मगर यार हर आदमी जो अब इंतजामकार था वो ये कह रहा था हाथ जोड़ के कि भाई साहब हमें पता है थोड़ी कमियां रह गई हैं मगर बुरा मत मानिएगा यार हम सोच रहे थे कि मान लीजिए हम मानना भी चाहें तो हम क्या चीज़ के लिए बुरा मानेंगे यार वो हम नहीं मान पाए खैर मतलब ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे मन की भावनाएँ हैं जिनको कि मैं आपके साथ ही शेयर कर सकता हूं मैं ऐसे तो किसी पर जयपुर की शादी में कोई बहुत मैं यहाँ पर चूंकि क्या था कि ये मेरे ससुराल पक्ष की शादी थी तो यहां पर अधिकांश लोगों से मेरे संबंध जो थे वो उतने निकटवर्ती नहीं थे मैं यही कहूंगा कि मैं उनके देखिए आपके संबंधों की बात क्या होती है संबंधों की बात यह होती है कि जहां पर आपकी बैक स्टोरीज शेयर हो यानी कि आपके पास कोई शेयर्ड बैक स्टोरीज हो तो आपके पास बात करने का मौका होता है अगर आपके पास शेयर्ड बैक स्टोरीज नहीं है तो भैया बात करने का मौका बहुत कम होता है यानी कि बात करने के टॉपिक्स बहुत कम चक्कर यह होता है कि ससुराल पक्ष के लोगों में एक हमारी मशहूरियत यह है कि ये भाई साहब बात नहीं करते अच्छा देखिए हमारी परेशानी क्या है देखिए अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप हैं क्या बोलते हैं उसको पैसिव लिसनर क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा आप मुझे जवाब तो दे नहीं सकते मगर जब आप आमने सामने बात करते हैं तो आपको पैसिव लिस्नर तो मिलते नहीं तो जब पैसिव लिसनर नहीं मिलते तो आपको यह डर रहता है कि पता नहीं भैया मैं कुछ कहूं और अगला बुरा मान जाए या भला मान जाए तो इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों से मेरी बातचीत थोड़ी सीमित ही रहती खैर साहब तो इसलिए इस विवाह में जब मैं गया तो यहां पर मेरा ज्यादातर समय या तो पीपल वॉचिंग में गया मैंने साहब तरह तरह के बढ़िया ड्रेसेस यहां देखे बड़े आदमियों का चाल चलन देखा बड़े आदमियों के बातचीत करने का ढंग देखा और मतलब बहुत आनंद आया बहुत अच्छा लगा मुझे मगर इंटरक्शन लेवल पर थोड़ा कम रहा हाँ फिजिकल लेवल पर इट वाज वंडरफ बहुत बढ़िया भोजन पानी का इंतजाम रहने सहने का इंतजाम बहुत उत्तम आपका एक बात और बता दें साहब हमने यहां जाकर टीवी नहीं चलाया किसी भी होटल में कमरे में कहीं पर भी टीवी देखने का मन ही नहीं किया कारण कि मनोरंजन के साधन कमरे से बाहर इतने थे कि आपको इसका जरूरत ही नहीं पड़े यहां पर आपको एक बात और बताएं साहब हमने एक जो बात नोटिस किया वो ये किया कि मैंने आपको बताया कि साहब मैं देहरादून गया मैं बेंगलोर गया और जयपुर गया मगर भाई साहब इन तीनों जगहों पर मैंने सिवा कमरे और वो मरियामा ग्रीन और क्या नाम था उसका वो पांडुरंगा होटल जो भी था वो उसको और ये जयपुर के होटल के अलावा भाई साहब और कोई चीज देखी नहीं बाहर ही नहीं निकले हम तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई आपसे कहता है डेस्टिनेशन वेडिंग में चलिए तो आप ये समझ लीजिए भाई साहब डेस्टिनेशन वेडिंग में आप जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के फर्क कुछ नहीं होगा सिवाय इसके सितारा, सितारा, सितारा दिव्य भोजन मिल जाएगा डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे समझ नहीं आता लोग काहे के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हैं मगर साहब खैर हम भैया गए डेस्टिनेशन वेडिंग में और हम आपको यह बता सकते हैं कि विराट कोहली के जो रिश्तेदार इटली गए थे पूछ लीजिए कितनों ने उसमें से रोम में जाके देखा है। मुझे नहीं लगता भाई साहब कि एक ने भी देखा होगा अरे हमको भी हवा महल जाने का मौका नहीं मिला यार हम हम बड़े अरमान से गए थे जयपुर जा रहे हैं कम से कम हवा महल तो देख के आएंगे इतना एंजॉय किया इतना एंजॉय किया।, किया हाँ भाई इंजॉय किया मगर होटल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि होटल के अंदर आपने इंजॉय किया तो वो होटल मान लीजिए जयपुर में न होकर बंबई में होता तो क्या फर्क पड़ता वो दिल्ली में होता तो क्या फर्क पड़ता मगर हम ये कह सकते हैं कि भाई इन, इतनी इतना इंतजाम और इतना बढ़िया मतलब प्रेम, प्रेम आव भगत वो बहुत कम देखने को आती है और साहब उसके लिए तो मैं जिन लोगों के यहां शादी में गया था अब आपके जरिए से उनसे आभार व्यक्त कर सकता हूं चलिए साहब तो ये तो बात हो गई अब मैंने आपसे कहा ना कि मैं दो मुद्दे शादियों से संबंधित आपसे उठाना चाहता हूं तो इसमें पहला मुद्दा थॉट लेवल पर है मैं ये सोच रहा था कि ये जो शादियां हुई इन सभी में हमने संपन्नता का एक रूप देखा मैं ये तो नहीं कहता अति सम्पन्नता मगर मैं ये कहता हूं कि संपन्नता यानी कहीं पर भी मुझे विपन्नता नहीं नजर आएगी मैं ये सोच रहा था कि ऐसी शादियों को देखकर उन लोगों को कैसा लगता होगा जो इस प्रकार के आ, क्या बोलते हैं उसको सुख सुविधा इंतजाम को अफोर्ड नहीं कर सकते पता नहीं मुझको लग रहा था कि देखिए जिसकी भी शादी होती है उसके अपने कुछ खर्चे होते हैं उसके अपने कुछ विचार होते हैं अपनी कुछ सीमाएं होती हैं परंतु तो जो माता पिता हैं जो जो शादी करवा रहे हैं लोग उनके सपने उनके द्वारा जो वो चाहते हैं कि मैं ये कर सकूं जब वे इस तरह की चीजें देखते हैं तो क्या उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि स्टैंडर्ड स्टैंड है वो इस मानक तक पहुंचना चाहेंगे मगर अपने सीमित संसाधनों में उनके लिए शायद इस मानक तक पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा तो उन्हें कैसा लगता होगा देखिए मैं तो अब चूंकि मेरे बेटियों की शादियां हो चुकी हैं तो मैं तो अब इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता या नहीं कह सकता हूं परंतु जब मैंने इसी विषय को कुछ और लोगों के साथ उठाया तो किसी ने मुझसे कहा कि नहीं भाई किसी को बुरा नहीं लगता है क्योंकि हर एक को अपने संसाधनों और अपनी सीमाओं का ज्ञान है और वो उसी के हिसाब से इंतजाम करते हैं पता नहीं मैं कि आप भी इस बारे में एक बार विचार करें और देखें और आप अपने विचार से मुझे अवगत भी करा सकते हैं Sorry. आपका मतलब यह है कि जो लोग उस शादी में सम्मिलित होने आए हैं उन कन्या और वर मतलब भावी कन्या और वर और उनके माता पिता सोचते होंगे हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ <coughs> प्लस मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ उस शादी में सर्विस कर रहे हैं हाँ. जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके भी कुछ सपने कुछ अरमान होंगे तो उनको ये सब देखकर कैसा लगता होगा <coughs> तो आई डों इस पर विचार किया जा सकता है ये एक विचारणीय विषय है अब साहब ये तो विचारणीय विषय हो गया अब साहब अनुकरणीय की बात आती है जयपुर से लौटते समय देखिए क्या हुआ था कि जयपुर तक हम हमारी पत्नी और हमारी बेटी हम तीनों जने गए थे अब यहां पर आपको यह बता दूं कि आपके साथ अगर आपके बच्चे जाते हैं ना तो भाई साहब हम लोग उस उम्र के दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर कि आप बच्चों की बात सुनने को मजबूर रहते आप चाहे ना चाहे क्यों मजबूर रहते हैं इसके कारण हर एक फरक फरक होते हैं हमारे लिए तो यह है कि भैया हम डर के मारे चुप रहते ठीक है अच्छा कारण क्या है क्यों डरते हैं डरते इसलिए हैं कि यार वो लड़की हमसे ज्यादा एफिशिएंट है तो हम सोचते हैं यार हम फालतू में काहे के लिए अपनी टांग अड़ाए करने दो उसको तो साहब वो अटैची उठाने का काम भी वही करती है और सच बताएं आपसे अटैची बंद करने का काम भी वही करती है यानी पैकिंग का काम भी वही करती है अब आपको मैं बता दूं भाई साहब जो मेरे साथ अनुभव हुआ उसको देखने सुनने के बाद आप समझ लीजिए ये पैकिंग का काम देना नहीं है किसी दूसरे को वो जो एयरलाइंस में मना करते हैं ना कि आपकी पैकिंग किसी और ने तो नहीं की तो भाई साहब ये तय कर लीजिए कि आपकी पैकिंग कोई दूसरा आदमी ना करे हुआ ये साहब कि हमारी बेटी ने दयान में उसने हमसे कहा कि पापा तुम जो है ना ये फालतू में अपने कंधे पे बैग लटका के मत चलो हमारे पास एक फ्लाइट बैग है हम वो तुम्हें दे देते हैं और तुम उसको उसमें सामान रख के ले जाओ ये अपने गंदे कपड़े वपड़े जो है बैग में भर के कहे के लिए ले जाओगे और उसने कहा कि वो जो है तुम अपने साथ केबिन बैगेज में रख लेना हमने कहा यार ठीक है बात तो ठीक है कह रही है। तो हमने कहा कि लाओ हम रखते हैं मतलब हमने नहीं कहा हमारी पत्नी ने कहा लाओ रखते हैं उसने डपट दिया उसने कहा कि आप आप लोग क्या रखेंगे हम हैं ना हम रख रहे हैं भाई साहब उन्होंने रख दिया बड़े कायदे से मतलब सलीके से चूंकि हमारी बेटी जो है वो लगातार ट्रेवल करती रहती है तो उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको लगाया बंद किया और साहब अटैची बंद करके दे दी अब ये जो सूट है ये एक फ्लाइट बैग है जो वो इस्तेमाल करती थी हमारे हमारा नहीं हम इसको लेकर के चले नहीं थे हम साहब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे काफी पहले पहुंच गए और हमारे साथ में हमारी मदर इन लॉ भी थी तो उनके लिए व्हीलचेयर थी अच्छा इस बीच में मैंने आपको बताया कि नहीं बताया भाई साहब मेरे घुटने में भीषण दर्द शुरू हो गया था और मैं एक्चुअली लिंप कर रहा था मतलब देखिये मैं भी चाहता तो व्हील ले सकता मगर मैंने यार बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक तरफ मदर इन हिल चेयर पे चल रही है एक तरफ सन इन लव हिल चेयर पे चल रहा है बड़ा सारा शर्मिंदगी की बात होती इसलिए हम साले लोग लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ाते चलते रहे क्या हुआ कि वो जो फ्लाइट बैग था वो हमारी पत्नी अपने हाथ में लेकर चल रही थी हमारे ऊपर मेहरबानी करके उन्होंने जब हमारा सामान वामान सब जो बुक होने वाला था हो गया तो फ्लाइट बैग उनके हाथ में था और हमारे कंधे पे हमारा एक बैग था एक और बैग जिसमें कि कुछ टिकट उकट रखे हुए थे वो था और साहब हम लोग चले हमारी पत्नी अपना एक मतलब बड़का बैग लटका के और वो सूट के ढीघलाते हुए चली अच्छा अब भैया हम लोग पहुंचे सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी पर क्या हुआ कि अब आपको निकालना पड़ता है सब सामान हमने भी निकाला भाई साहब वो जो सिक्योरिटी पर सामान निकाला अब वो सहला क्या होता है सिक्योरिटी पे घड़ी भी निकालो सिक्के भी निकालो बेल्ट भी निकालो जूता भी निकालो जूता खैर हमें नहीं निकालना पड़ा क्योंकि हमारा कपड़े एक जूता था मगर बेल्ट तो उतारनी पड़ी उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर वे हमारी पत्नी के पास वो क्या क्या है उसको क्या बोलते हैं आई, -पैड, आई -पैड, फोन गेंद सब निकाल के हमने रख दिया भैया चार्जर, चार्जर तार साले कितने तार थे वो सब रखे भैया पाँच सात मतलब ट्रे में वो सामान रखा गया उसके बाद साहब हम लोग चले भैया वहां पे सामान वापस बटोरा उसके बाद हम लोग निकल गए निकल के, के भैया पता चला कि अब जो है ऊपर जाना है हमारा गेट जो है वो ऊपर है साहब हम गेट पर पहुंच गए गेट पर गए तो जब वहां बैठ गए तो अभी फिर एक दो तीन घंटे टाइम था तो यह हुआ कि भाई अब कुछ खा लिया जाए अब देखिए खाने की तो इतनी लत पड़ चुकी थी <laughs> कि सुबह दोपहर शाम रात ऐसा खाना खा रहे थे तो अब यहां पर भाई दोपहर हो गई तो खाना साला पेट भड़ भड़ बोले कि भैया खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ अच्छा साहब हम और हमारी पत्नी हम लोग माता जी को अपनी बैठा करके वहाँ पर और चले गए भैया खाना लेने के लिए जब खाना होना ले करके आए अच्छा खाना भी आपको बता दें साले दो कटोरी चावल चार सौ रुपया अरे यार ये एयरपोर्ट वाले क्या मतलब हवाई जहाज़ का टिकट में तो हमसे लूटते ही हैं खाने पीने में भी यार ये लोग जो है बड़ा मगर चलिए कोई बात नहीं इतने दिनों से तो ऐसा सैंती का खा रहे थे हमने कहा चलो कोई नहीं खा लेते हैं खाना वाना लेकर के भाई साहब हम लोग आ गए जब हम बैठे खाना खा रहे थे तो हमने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई एक बात बताओ वो जो सूटकेसवा है वो तुमने ठीक से देख लिया है ना रख लिया है वो कहती है हाथ रख लिया है उसके बाद हम लोग चूंकि खाना चार्जर के पास बैठ के खा रहे थे तो वापस गई अपनी कुर्सी के पास और एक मिनट के बाद आई बोली हाय वो सूटकेस तो यहाँ नहीं है अब भैया काटो तो खून नहीं यानी ऐसा नहीं खाली कहने की बात है काटते तो खून तो बहुत है मगर काटो तो खून नहीं और मुंह हक्का बक्का खुल गया पहली बार जिंदगी में कोई सामान हमसे गुम हो गया था हमारी बेटी हालत कहती है कि नहीं पहले भी तुम कोई सामान गुमा चुके हो मगर हमें याद नहीं है चलिए तो अब साहब क्या हुआ हमने कहा कोई बात नहीं पत्नी के सामने तो थोड़ा ब्रेव फेस बनाए रहे हम बोले कि ऐसा करते हैं नीचे जाकर देख कर आते हैं हमने इस वक्त उससे यह नहीं कहा कि अरे दुष्ट तेरी जिम्मेदारी थी उसको उठाना दुष्ट मगर अरे कहा नहीं ना कहा तुमसे कई कुछ कहा रुश्ट. था तो अरे अभी रुष्ट हो जाओ मगर उस समय तो हम नहीं कहा ना उस समय तो हम सराफत में तुमसे कहते रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा और भाई साहब हम नीचे पहुंच गए तो यहाँ पर क्या करें तो किससे पूछे तो सिक्योरिटी पे पीछे एक लंबे चौड़े खूबसूरत नौजवान बैठे हुए थे इंस्पेक्टर का पद उनका यानी तीन सितारे हमने कहा सर हमारा एक ये मतलब फ्लाइट बैग जैसा बैग है हम भूल गए थे लगता है यहाँ पर तो उन्होंने कहा यही होगा मिल जाएगा बोले कि हम अभी देखवाते उन्होंने किसी से कहा कि भाई देखो उधर कहीं कोई फ्लाइट बैग तो नहीं रखा है मतलब वो अपने स्थान से खड़े हो गए और साहब वो हमारे बगल में आके खड़े हो गए हमसे भाई साहब कम से कम आठ इंच लंबे थे वो और हम ऐसा उनकी तरफ सिर उठाकर बात कर रहे थे उनसे और वो भी मतलब नज़रें झुका के हमें देख रहे थे तो साहब उसके बाद फिर भैया उन्होंने ढूंढवाया फिर हमसे बोले देखिए ये एक फ्लाइट बैग यहाँ रखा है ये आपका है हमने देखा फ्लाइट बैग हम बोले नहीं ये हमारा नहीं बोले बोले है? हम बोले ये भी फ्लाइट बैग है हमने कहा है मगर ये तो नया है हमारा फ्लाइट बैग तो पुराना है उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं उन्होंने अपने आदमी से मिनट हो हम थे तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए आप खड़े मत रहिए मतलब शायद हमारे चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही थी कि उसको देख के उन्हें तरस आ गया हम बैठ गए साहब जाके थोड़ी देर के बाद उन, उनके आदमी ने कहा कि भाई साहब देख लीजिए फ्लाइट बैग आप ही का है हमने कहा साहब हमारा हो ही नहीं सकता हमारा फ्लाइट बैग पुराना है ये नया है नया फ्लाइट बैग अब साहब आपको यहाँ पर मेरी बात सुन के वो लकड़हारे की कहानी याद आ रही है जिसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और नदी की देवी ने उससे पूछा सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर कि भैया ये कुड़ी तुम्हारी है तो उसने कह दिया नहीं मेरी नहीं है फिर उससे पूछा कि चाँदी वाली कुलाड़ी तुम्हारी है उससे कह दिया नहीं फिर लोहे वाली जब वो लेकर के आई तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी है तो नदीक देवी ने उसको वो तीनों कुलाड़ियाँ इनाम में दे दी हमारा हमारी हालत कुछ कुछ वैसी हो रही थी लकड़हारे टाइप की हम हाँ, भैया हम मना कर जा नहीं हमारा नहीं है उसने हमको कहा कि इधर आइए इसको खोल के देख लीजिए हमने देखा यार उसने एक चमकीला कपड़ा रखा था हमने कहा ना ना ना दुपट्टा है हमने कहा ये तो हमारा हो ही नहीं सकता उसने कहा ठीक है उसके बाद साहब हमने अपनी बेटी को एक मैसेज भेजा मतलब अपने फैमिली ग्रुप में एक मैसेज भेजा कि साहब हमने वो फ्लाइट बैग खो दिया है तो फौरन हमारी बेटी कहीं फ्लाई कर रही थी उस समय उसने मतलब मैंने आपको बताया होगा शायद हमारी बेटी पायलट है तो फ्लाइट बैग का जिक्र इसीलिए क्योंकि उसी ने फ्लाइट बैग उसी का था और उसी ने पैक भी किया था तो अब साहब हम जब मैसेज भेजा तो उसने हमको टपाक से मैसेज भेजा कि वो फ्लाइट बैग जो है वो सैमसोनाइट का है और उसमें एक साइड में सेनेटाइजर की एक बोतल रखी हुई है हाँ जब उसने सेनेटाइजर की बोतल रखी थी तो हमने देखा था रखी थी हम फिर गए उन इंस्पेक्टर साहब के पास हमने कहा साहब हमारे फ्लाइट बैग में उसने हमसे पहले भी बताया था कि इस फ्लाइट बैग में दवाइयाँ हैं और कपड़े कहा दवाइया फ्लाइट बैग में हमारे भी हैं कपड़े भी हैं हमारे मगर यह फ्लाइट बैग हमारा नहीं है और अंदर एक हॉर्लिक्स का डब्बा रखा है उसने कहा साहब इस फ्लाइट बैग में भी एक सैनिटाइजर रखा है और एक हॉर्लिक्स का डब्बा रखा है और भाई साहब उसने हमको वो फ्लाइट बैग कहा कि आप फिर आइए और फिर देखिए अबकी बार जब उसने खोला तो अब की बार उसने उसको पूरा खोल दिया और उसमें दवाई की दवाई के मतलब क्या बोलते हैं उसको पॉलीथीन और ये सब गंदे कपड़े ये सब रखे हुए थे हमने कहा हा यही हमारा है अब गुरु हमने कह तो दिया कि यही हमारा है मगर शर्मिंदगी इस कदर कि हमें लगे कि यार अब इससे तो अच्छा ये होता धरती फट जाती और हम है हमने कहा भाई साहब बहुत गलती हो गई वो आदमी हंसने लगा बोला कोई बात नहीं हो जाता है और साहब उसने वही हंसते हंसते उसने मुझसे कहा कि आप फिक्र मत करिए आप आराम से इसको ले जाइए हम भैया वो फ्लाइट बैग अपना ले करके आ गए उन उन सज्जन सज्जन का का नाम क्या था? सज्जन का नाम था श्री अनिल कुमार सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर मैं यही कह सकता हूं कि काश हमारे देश में पुलिस और पैरामिलिट्री अधिकारी इतने ही सुसभ्य इतने सुसंस्कृत और इतने मतलब क्या कहते धैर्यवान हो जाए तो शायद हमारे देश में बहुत से सुधारों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी बहुत ही श्रेष्ठ व्यवहार उनका जो देखने को मिला मैं यही सोचता हूं कि वो तो एक पैरामिलिट्री के आदमी थे हम लोग जो सेवा इंडस्ट्री में काम करते हैं इतना धैर्य और धीरज शायद हमारे पास भी कभी नहीं था और यह अनुकरणीय व्यवहार वास्तव में अद्वितीय था मैं इस पॉडकास्ट के जरिए अनिल कुमार जी को खोटी शाह धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रशंसा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि काश वे ऐसे ही बने रहें तो साहब इसके साथ ही आप अपनी कहानी समाप्त करता हूं, वापस लौटकर हम हैदराबाद आ गए हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे फिर कोई नई कहानी लेकर के तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार दूर देश मेरे पी की मैं उनकी वो मेरे सावरिया लगन की डोर मैंने सब सोच समझ के जाऊं पिया के देश और रशिया में सजधज के चली कौन सी देश गुजरिया तू सजधज धज की